भद्रं द्र कर्णे सृयाम देवा भद्रं भद्रम पश्यक्ष स्थिर सुवासस्तनुवैर्मसिता जलायु ओ शाति शांति शाति अथर्म वेद ये मुंडको परिषद प्रथम खंड के प्रथम मुंडक के ऊपर नंबर में कुछ विचार चल रहा था जिसमें अपरा विद्या और पराविद्या करके दो विद्याओं की चर्चा मुंडक में माने है माने कर्मकांड प्रतिपादक जितने वेदभाग हैं सब अपरा विद्या में है पूर्व मंत्र में पंचम मंत्र में दिखाया था ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व और वेद के जो छे अंग हैं शिक्षा व्याकरण निरुप्त ज्योतिष छंद आदि जो भी सब के सब उसी में आते हैं अपरा विद्या में आते हैं मेरे यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के चर्चा में उपयोगी है वो संसार के भीतर के उपयोगिता है उनमें और अथ परा करके कहा था दूसरी विद्या पराविद्या है दूसरी क्या है यह अक्षर में अधिगमित करके बोला था जिससे उस अक्षर तत्व जो नक्षरती थी, थी अक्षरा आत्म तत्व तो है उसके ध्यान होता है परा विद्या वह है।, है तो ये भी वेद के भीतर ही है वेद बाह्य है नहीं है यहाँ चर्चा हुई थी बात से में एक मनु जी ने निंदा की हुई है तो चारो वेद जब अपरा विद्या के अंतर्भूत है तो परा विद्या को बहिर्भूत मानना पड़ेगा वेद का इसी शंका बहिर्भूत नहीं है मतलब यहां पर ये स्थिति है कि केवल बेद माने शब्द राशि को वेद कहा जो शब्द राशि है उनका नाम वेद है और यहाँ पर वो शब्द सुनने के पश्चात तत्वश आदि सुनने के बाद भी ये होता है माने वैराग्य आदि होने के बाद शब्द राशि पढ़ने के बाद वेद पढ़ने के बाद भी गुरु के पास जाना वैराग्य जीवन में वैराग्य प्राप्त करना ये सब काम रह जाते हैं इसलिए आए तो नहीं है ऐसी तो ये छठे नंबर पर कहा था परा विद्या का जो विषय होता है आत्म तत्व है वो कैसा है वो दिखा रहे हैं जिसके जानने से मोक्ष होना है यह तत्श्यम इत्यादि कहा जा दृष्टि का विषय नहीं है ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है हम देख करके सुन करके चख करके सुंग करके छू करके नहीं जान सकते आत्मा ऐसा है ये तो विषयों को जानने के लिए इंद्रिया हैं। और अग्रा करके कहा कि कर्मेंद्रियों का विषय भी, भी नहीं कर्मेंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है लेन होता है वो भी नहीं है अगोत्र करके कहा जिसका मूल कारण नहीं है जो मूल कारण को गोत्र बोलते हैं आत्मा का कोई भूल नहीं है आत्मा से पहले कोई हुआ ही नहीं मूल कारण नहीं गोत्र नहीं है अगोत्र है बाकी सब वस्तु का भूल मिलेगा हर वस्तु के कारण मिलेगा उससे ये हुआ उससे वो हुआ, हुआ उससे हुआ ऐसा अगोत्रम अवरम नील पिता आदि वर्ण भी नहीं है आकार भी नहीं आत्मा ऐसी स्थिति है अवर्णम अचक्षम आठ भी नहीं है कान भी आंख वाला भी नहीं कान वाला भी नहीं अरे सारे कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों का अभाव है कर्मेदिपालन करके कर्म इंद्रियों दिखा रहे हैं और नित्य है विभु है विविधे नवती थी विभु यहाँ विभू का अर्थ है नाना प्रकार से वही होता है होने वाला वही है सृष्टि के आदि में वही आत्म तत्व होता है सदैव सौम्य आशी देखा है कि ये जो अभी दिख रहा है जगत इदम जगत आ, अग्रे सृष्टि प्राक सृष्टि के पहले अवस्था में सब एवं आश्रित हो था था सबल ब्रह्मा माया विशिष्ट ब्रह्म रूप में था बीज भाव में था ऐसा बोला है सर्वगतम सुसूक्ष्म का, का सर्वत्र विभु है व्यापक है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, है। याद बता तो सु सूक्ष्म खाली सूक्ष्म ही नहीं अति सूक्ष्म है और तत्व्ययम अव्यय है उसका व्यय नहीं होता मान शरीर नाश के द्वारा भी व्यय नहीं होता गुण नाश के द्वारा भी व्यय नहीं होता ऐसा है व्यय नहीं होगा यद भूतियम जो भूतों का कारण है जितने भी होने वाले हैं प्राणी सबका कारण है रज्जु ही कारण है सर्पादि कल्पना में रज्जु ही कारण है ये भूत जितने में कल्पित है वेदांत मत में सब कल्पित है कल्पित है तो कल्पित वस्तु का कारण अधिष्ठान ही होता है अधिष्ठान में कल्पना होती है सबका अधिष्ठान है विवर्तकार परिपश्चंद धीरा कहा जिस को धीर पुरुष विवेकी लोग हैं जो आत्मा अनात्मा विवेक कर सकते हो ऐसे धीर पुरुष उसको देखते हैं माने जानते हैं अपने समझ में लाते हैं उस आत्मा को समझते हैं ऐसा कहा था इसकी टीका है भाष्य है भाष्य के लिए पहले टीका लगानी पड़ेगी पूर्व पृष्ठता है कर्म ज्ञान विलक्षणत्विप्रायण जब पृथक कर्म विद्या कर्म ज्ञान से अलग बताने के लिए अलग किया इसको विलक्षण बताने के लिए कर्म ज्ञान में कर्त आदि साधन की जरूरत होगी यहाँ पर कर्त आदि साधन की जरूरत नहीं है कर्म ज्ञान जो कर्म कांड के संबंध में जो ज्ञान होता है उसे विलक्षण क्यों कर्म को जानने पर यह स्थिति आ जाती है यहाँ विलक्षणता ही बताएंगे स्वर्ग का काम ये देता कर्म का स्वरूप समझा आपने करना है स्वर्ग चाहने वाले को चलेगा वहां पर अनुष्ठान करना पड़ेगा किंतु पर जैसे शब्द सुनेगा तत्व हो जाएगा अधि, अधिकारी होगा तो सुनने मात्र से हो गया यहाँ या आगे अनुष्ठेय पदार्थ नहीं रहता कर्म ज्ञान से विलक्षण ज्ञान है आत्मज्ञान इसको बतलाने के लिए अलग किया पूर्व माना ये अपरा विद्या से पराविद्या को अलग किया अपरा विद्या को जानने के बाद में कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है स्वर्ग हम ये तो वाक्य सुना सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा आगे सारा एक एक की सामग्री तैयार करके एक एक करना पड़ेगा किन्तु यहां पर आपको तो जैसे शब्द सुना वैसे ही अहम ब्रह्माष्ट में हो जाता है क्रिया पछाई नहीं इसलिए भी कहते ये कहते कर्म ज्ञानार्थ विलक्षण भि, कर्म ज्ञान से ये ज्ञान विलक्षण है इसमें विलक्षणता है आत्मज्ञान में इसी अभिप्राय से ही पृथक करण यही अलग किया पराविद्या परा और अपरा करके इस पराविद्या को अलग करना होता है कहा यहा भाष्य में यथा विधि विषय कर्दनेककार कालाद अठेय अर्थो अस्थिर अनुष्ठेअस्ती अग्निहोत्रादी लक्षण न तथा पर विद्या विषय यही स्पष्ट किया भाष्य देखिए कर्म ज्ञान से विलक्षण है ये कैसा है जैसे विधि विषय विधि का जो विषय है स्वर्ग कामता काम विधि वाक्य जितने भी हैं कर्मकांड को बताने वाले वाक्य ये चाहिए तो ये करो ये चाहिए तो वो करो ऐसा बोलने वाले वाक्य जैसे विधि वाक्य कर्म के विषय में विधि विषय मैंने टिप्पणी में कहा टिप्पणी में बोलते हैं विधेर विषय कर्म विधि का जो विषय कर्म है विधि वाक्य है स्वर्ग कामता आदि उसके विषय बनता है कर्म कर्म करना पड़ेगा शून्य मात्र से काम नहीं चलेगा कर्म नहीं वाक्यार्थ ज्ञान इति अन्वय वाक्यार्थ ज्ञान से आगे वाक्यार्थ ज्ञान कालाद अन्यत्र अनु अर्थो अस्थि भाष्य में ऐसा अन्वय करना कहा वाक्यार्थ ज्ञान काल से अन्यत्र अन्य काल में अनुष्ठेय अर्थ विषय रह जाता है खाली शून्य मात्र से काम नहीं चलेगा ये कहना चाहते हैं टिप्पणी वाक्य अर्थ ज्ञान तथा कर्म विषय वाक्यर्थ ज्ञान कर्म विषय वाक्यर्थ ज्ञान कर्म को विषय करने वाले जो सरो काम होता है पुत्र कामता वाक्य आएगा उसका अर्थ का ज्ञान आपको हो गया हाँ। स्वर्ग का साधन यज्ञ है पता लग गया इतने मात्र से काम नहीं चलेगा अन्यत्र अनुष्ठान है मान्य अतिरिक्त काल में आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा एक यदा अथवा टिप्पणी में यदवा विधि विषय कर्मकांड कर्म में यह यद वाक्यर्थ ज्ञान हो जो वाक्य अर्थ ज्ञान होगा शुद्ध माने जब स्वर्ग काम हो जता पुत्र काम होता सुनेगा तो ज्ञान तो होगा उसको ज्ञान तत्काल उस काल से भिन्न काल में अनु रह जाता है खाली सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा तो यही बोलना चाहते हैं भाष्य में यथा विधि विषय विधि का विषय जो कर्मकांड के विषय में क्या होता है कर्ादि अनेक कारक उपसंहार द्वारा एक ने कई कारक की आवश्यकता है कर्ता चाहिए कर्म चाहिए क्या करना है और अधिकरण चाहिए कहाँ करना है यह ज्ञाति करना पड़ेगा ना खाली स्वर्ग काम ये बाकी शून्य मात्रा से काम नहीं चलेगा भूमि आदि चाहिए संप्रदान किसको देना है क्या देना है हाँ, बहुत सारे कारकों की जरूरत है यही विधि विषय जो कर्म कांड में क्या होता है कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहारेगा कर्त आदि जो अनेक प्रकार के कारक है करता है करण है कर्म है संप्रदान है अधिकरण है ये सब को एकत्रित करना पड़ेगा कहाँ करना है करने की जगह चाहिए किस साधन से करना है अग्निहोत्र करना करना बोलना सरल है अग्निहोत्र कहा करना है और साधन क्या है उसका दूध घी आदि जरूरत होगा अग्निहोत्र के लिए और करता होगा करने वाला कर्म हो गया अग्निहोत्र किस के लिए करना देवताओं के लिए करना है संप्रदान इत्यादि सब कारकों को के माध्यम से होता है वो करना पड़ेगा केवल वाक्य सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा वाक्य सुनने के बाद कर्म करना पड़ेगा अनेक कर्तरादि कारकृार द्वारे कर्त आदि अनेक कारकों का एकत्रित के द्वारा सब करना पड़ेगा वाक्य अर्थ ज्ञान का हालात अन्यत्र अनुष्ठेयो अस्त, अर्थो अस्थि वाक्य अर्थ ज्ञान तो हो गया था सरोकाम वाक्य सुनने पर हो गया था इसे अन्यत्र अन्य काल में भिन्न काल अतिरिक्त काल में अनुष्ठेय विषय रहेगा अर्थो अस्थि मानविश् जैसा है कौन अग्निहोत्र आदि लक्षण क्या है जिसको अग्निहोत्र आदि कर्म बोलते हैं ना यह अलग करना पड़ेगा खाली वाक्य सुनने मात्र अग्निहोत्र जूहिया इतना सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा अग्निहोत्र जूह याद सुन लिया सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा बाहर में या अग्निहोत्र रूपी कर्म इतने करना पड़ेगा सब कर्ता अधिकारक जोड़ करके करना पड़ेगा न तथा ये पर विद्या विषय यहाँ पर तत्वी वाक्य सुनने के पश्चात अगर उत्तम अधिकारी हुआ होगा उपासना आदि करके अपने अंतकरण को शुद्ध बना चुका होगा जो व्यक्ति तो उसको उत्तम अधिकारी यदि होगा तो महावाक्य सुनते ही उसको हम ब्रह्मास जाएगा तो वाक्यार्थ सुनने के बाद कोई कर्तव्य यहां रहता नहीं उसी काल में ज्ञान हो जाता है जैसे दशमस्तोमसी आदि दृष्टान्त देते हैं नदी पार कर रहे थे दस आदि पंचदशी में प्रसिद्ध कहानी है नदी पार कर रहे थे नदी थोड़ी बड़ी थी तो ऐसे पानी में जा रहे थे पार होने के बाद एक ने कहा भाई थोड़ा गिन लो कोई बाहर तो नहीं गया अच्छा यार गिन लो तो गिनने लगे जो गिन गणक है क्या करता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ इधर अपने तरफ गर, गिनना भूल जाता है नौ ही हो रहे हैं। सभी ने गिना एक एक करके गिना हर व्यक्ति अपने को भूल जाता है सामने वाला ही गिन पाता है नव है इसके मतलब एक बह गया और कौन बहा ये भी नहीं पता लग रहा है कोई बह गया कोई हमारा साथी कोई बह गया सबको यही मन में है तो मैं तो हूँ साथी कोई बह गया ये मन में है हा दसों व्यक्ति वहां को भूल हो गया है तो अब इतने में बैठे रोने लग गए साथी बह गया साथी बह गया कौन बहा पता भी नहीं तब तक नीचे से एक व्यक्ति समझदार व्यक्ति आता है उसी किनारे से आता है तो उसने देखा एक रो रहे हैं बात क्या है तो क्या पूछा क्या बात है बोला ऐसी ऐसी बात है हम दस व्यक्ति आए थे तो ये नदी पार किया एक हमारा साथी बह गया उसने देखा दस पूरे है दस के दस हैं एक ऐसे है, बोल रहे हैं, खो गया ये तो दस के दस पड़े हैं तो उस व्यक्ति ने पहले बोल दिया दसमो अस्थि बोला दसमा हय बोला दसवा हाय करके बोला तो उनका परोक्ष ज्ञान हो गया दसवा आये माने हमारा साथी बहके गया ये नीचे से आया नीचे कहीं लगा होगा परोक्ष नहीं हुआ परोक्ष ज्ञान हुआ विषय अपने से भिन्न है वह कैसा है जिसको समझना है वो विषय हमसे भिन्न है भिन्न है जैसे पर्वतो वन्यवान कहेंगे तो बनिया में परोक्ष ज्ञान होता है जब अनुमान करते हैं पर्वतना अग्नि है, है करके अनुमान कर धूम धूम को देखकर तो अग्नि अंश में परोक्ष होता है धूमांश में अपरोक्ष होता है तो उनको लगा हमारा साथ ही नीचे गए किनारा लगा होगा इसने देखा ऐसा बोला तो बोला फिर बोले कहाँ है बताओ तो बोला मेरे सामने एक बार तुम लोग गिनो तो एक व्यक्ति उठा गिनने लगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ उसके बाद बोला ये नौ हो गए ना दसमश तुम अशी दसवा तुम हो जब कहा तो अब दसवा तुम हो कहने के बाद में उस व्यक्ति को क्या अनुभव होता है मैं दसवा हूं होता है कि नहीं हूं होता है हूं तो ये जो अपक्ष हो जाता है विषय सन्निधि में हो तो वाक्य से भी अप्रोक्ष ज्ञान होता है विषय सन्निधि या स्वयं है वो तो वैसे तत्व सुनने पर अधिकारिक अहम ब्रह्मास में हो जाता है कि अपर विद्या विषय से पर विद्या का विषय इस प्रकार से विलक्षण है वाष्य बताया वाक्य सुनने से या अनुष्ठेय कर्तव्य नहीं रहेगा बाद में वाक्यार्थ सुनने मात्र से हो जाता है अगर अंतगम साफ हो जिसका शुद्ध हो गया हो उपासना आदि करके वाक्यर्थ सुनने मात्र से काम चल जाएगा ये विशेषता है यही कहाष्य में कहते हैं पर वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एवतु परिवशित होती वाक्यार्थ ज्ञान जिस काल में होगा तब तुमसी तो आदि वाक्य जब सुनेगा महावाक्य सुनेगा तो वाक्यार्थ ज्ञान के समकाल में उसी काल में ही एवं तु परिवेश हुआ निश्चित हो जाता है मैं ब्रह्म हूं इस ज्ञान हो जाता है तो वहां अनुश्चेय बीच में नहीं रहेगा यही अपराध विद्या और अपराद्या में भेद है आए तो दोनों वेदिक है अपरा विद्या में बाकी अर्थ सुनने के पश्चात भी कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा क्योंकि तो यहां पर कुछ नहीं रहता एक विशेषता है कहा आगे और बोलते हैं केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभाव कहते केवल शब्द से जो प्रकाशित होने वाला अर्थ है शब्द सुनने पर अर्थ प्रकाशित हो जाता है जैसे स्वर्ग का वो जेता ये बात वाक्य सुनेगा कोई तो उसके सामने दिमाग में आ जाता है स्वर्ग चाहने वाला याग करे इतना अर्थ प्रकाशित हो जाता है उसकी बुद्धि में ये बातें बैठ जाती है ठीक इसी प्रकार यहां तत्वशी सुनने पर महावाक्य जब सुनेगा तो केवल शब्द जो तत्वशी शब्द सुनने पर उसके द्वारा प्रकाशित जो होगा मान जीव ब्रह्म जी आय प्रकाशित होगा तत्वशी महावाक्य के द्वारा प्रकाशित अर्थात ज्ञान मात्र निष्ठा में इससे व्यतिरिक्त अभाव कुछ नहीं हुआ ज्ञान में निष्ठा रखना ही होता है उसको अहम ब्रह्मास्म अतिरिक्त नहीं रहता ये विशेषता है दो की टिप्पणी निष्ठा व्यतिरिक्त अभाव मनोन इतिहासनाभ्याम ब्रह्मत्मा की ज्ञान निष्ठा ही पर जब श्रवण करेगा तो मनन और निध्यासन के माध्यम से जो सुना था उसी को पुष्टि करने के लिए ज्ञान निष्ठाई संपादन करना चाहिए यह नहीं कि ज्ञान नहीं हुआ नहीं ज्ञान हो गया है किंतु तो ज्ञान अभी कमजोर है उसको मजबूत बनाना है इसलिए मनन और निर्दन की आवश्यकता है यह मनन और निर्द्यासन की उपयोगिता के बारे में बाचस्पति मिश्र का और पद्पादाचार्य का थोड़ा मतभेद है दो मत चलता है वेदांत में बाचस्पति मिश्र का कहना है जो भाविकार वेदांत में ब्रह्मसूत्र में माने भाष्य को ऊपर भावती टीका लिखे जिन्होंने बहुत बड़े विद्वान थे दर्शन के ऊपर में उनका कई भाष्य है कई टीका है सड़ दर्शन के ऊपर इतने बड़े विद्वान थे भाष्य में से तो उनका कहना है शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है जैसे स्वर्गो अस्थि बोलते हैं तो स्वर्ग देखता तो है ही नहीं है करके मान्यता आ जाती है परोक्ष ज्ञान होता है शब्द से तो यहां भी तत्वम से आदि महाभाग्य शब्द हैं ये तो अहम ब्रह्मास्म एक ज्ञान नहीं होगा शब्द है शब्द से ज्ञान परोक्ष होता है स्वर्ग स्वर्ग कामोअस्थि आदि स्वर्गो सुर, अस्थि आदि तृषाते देते हैं परोक्ष ज्ञान होता है शब्द से अप्रोक्ष नहीं हो पाए तो उसको अपरोक्ष करने के लिए मनन और निर्द्यासन काम करता है शब्द सुनेगा परोक्ष ज्ञान हो गया उसके बाद में मनन करेगा नितिध्यासन करते करते करते करते करते आखिर में जाकर के अपरोक्ष होगा अंतिम ज्ञान चरम ज्ञान बोलते हैं उसको ये बात सिर्फ प्रति मिश्र का कहना है माने तत्व में से शून्य मात्र से नहीं मनन और निधि करने के बाद ही नितिध्यासन के आखिर में जाने के बाद अहम ब्रह्मा ज्ञान उसको होगा परोक्ष ज्ञान होगा शब्द शिष्य में तो पद्माचार्य कहते अगर विषय नजदीक में हो विषय दूर हो तब तो शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है जैसे स्वर्गो अस्थि स्वर्ग है विषय दूर है इसलिए परोक्ष ज्ञान होता है किंतु विषय सन्निकृष्ट हो नजदीक में हो तो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है जैसे दसमसी जब दशमा तुम हो करके जो बोला जाता है जहा वहां पर क्या सोचेगा दसवा कहीं और जगह है सोचेगा दसवा मैं हूं ज्ञान हो जाता है फिर पदमाच्य के मत जब शब्द से ज्ञान हो जाता है तो मनन और निर्ध्यासन कि व्यता दिखाई पड़े कहते ना उसको दृढ़ करने के लिए पहले हल्का फुल्का ज्ञान होगा अगर आगे मनन करेगा निधिहासन करेगा ज्ञान की निष्ठा बनेगी तो मजबूत होगा मजबूती के लिए दृढ़ता के लिए यही बोल रहे हैं यहां ये टिप्पणी करने का निष्ठा व्यतिरिक्त मनन निधि अभ्यान का श्रवण हो गया अहम ब्रह्मास्वी ज्ञान तो उसको हो गया तत्व सुनने पर किन्तु तो अभी ज्ञान हल्का फुलका है तो उसके दृढ़ करने के लिए मनन मनोनिध्या संसाधन के द्वारा ब्रह्मात्मक के ज्ञान निष्ठा ही संपादन है उसको तो करना होगा ब्रह्मा और जीवात्मा की ऐक्य रूप जो ज्ञान निष्ठा है उसी को संपादन करना होगा न अन्य कर्तव्य मित्र उसको अन्य कर्तव्य नहीं रहेगा कि ज्ञान आदि करना पड़े वाक्य सुनने के बाद फल फल के लिए क्योंकि अन्य अपरा विद्या के विषय में क्या होता है वाक्य सुनने मात्रा से काम नहीं चलेगा आगे यज्ञ करना पड़ेगा फल के लिए या फल के लिए बीच में कुछ कर्तव्य नहीं है ये परा विद्या और अपराद्या में यह अंतर है ये बताया में देखें तस्मा यह परा, सविशेषण है ना अक्षर इसलिए यहां पर इस मुंडक में यह मानी इस मुंडक मुंडको परिषद में परा विद्या को विशेषण के साथ में अलग करते दे विशेषण लगाएंगे ये तत्त अदृश्यम अग्राह्यम हा इत्यादि करके जो बोला जा रहा चक्ष सोत्र आदि जो बोला जा रहा है अगोत्र आदि ये विशेषण है किसके पराविद्या के विषय का विशेषण है माने इतर व्यावृति रूप से बोला जा रहा है निषेध मुख से बोला जा रहा है विशेष ये कह रहे हैं तस्माद यह यह का अर्थ है मुंडको इस मुंडको में पराम विद्या जो परा विद्या है ना विशेषण के सहित विशेषण के साथ बताएंगे अक्षरेणा विशेषण के साथ अक्षर लगाकर विश्व उसके अलग करते हैं पहले वाली विद्या से अलग कर, पृथक करते हैं क्या करते हैं यद तत्त अदृश्य इत्यादि से कहा <coughs> आगे बोलते हैं बक्ष बाणम बुद्ध समृद्ध सिद्धवत परामृश्य परामृश्य जो बोला जाता है प्रसिद्ध को बोलना के लिए यद जो वह ऐसा बोला जाता है यद जो वह हिंदी बोलते हैं जो प्रसिद्ध हो दिमाग में पहले से बैठा हो तो तब यहां तो बताया ही नहीं अभी और पहले यद कैसे बोल दिया हो जो वह ऐसा <स्थाथ> बोला जाता है पहले आपने देखा हो तभी तो बोल सकते हैं। कहते बुद्धि में देखा हुआ है अभी सामने तो नहीं है बुद्धि में है इसलिए य तद ही जो विशेषण है अद्रश्यम अग्राहिम आदि विशेषण जितने भी हैं वो आने वाले विशेषण जितने भी बुद्धव समृद्ध बुद्धि में एकत्रित करके बुद्धि में तो है बुद्धौ समृद सिद्धवत परामर्श दे सिद्ध के समान करके उसको सिद्ध वस्तु के समान परामर्श किया गया यद तत्त शब्द दे करके मंत्र में जो यद आया ना जो वह प्रसिद्धि के लिए बताया जाता है बुद्धि में प्रसिद्ध है कहा तीन नंबर की टिप्पणी <coughs> बक्षमाणम अदृश्यत्वादि विशेषण जो अदृश्य आदि जो विशेषण समुदाय है ये बुद्धि में है बुद्धि में लेकर के श्रुति बोल रही है प्रसिद्ध के कहा कहा अदृश्यम अब अग एक एक शब्दों का अर्थ करते हैं भाष्यकार बोलना चाहते है अदृश्यम सर्वेशा बुद्धिन्द्रियाण केवल आपका विषय नहीं जितने भी बुद्धिंद्रिया आपके बुद्धिंद्रिया में ज्ञान इंद्रिया जो पांच है इनका विषय नहीं एक साथ समझना अदृश्यम का माने केवल चक्षु का विषय नहीं है समझना पूरे पूने के विषय नहीं है है बोला बुद्धिन्द्रियाणा हैुद्धंद्रियाम्यम कि बुद्धिंद्र का ज्ञान का विषय नहीं है मैं ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है आत्मा पर सहायक चारिप्पणी अदृश्य अदृश्य विषय अदृश्य है अदृश्य माने क्या है दृष्टि का विषय नहीं होता है दृष्टि क्या है यहाँ वास्तव में फलि या कार दूसरे ढंग से आता करते हैं फल व्याप्ति नहीं है ये बोलना चाह रहे हैं वृत्ति व्याप्ति है, है फल व्याप्ति नहीं है ये बोलना चाह रहे हैं वृत्ति तो बनानी पड़ेगी ब्रह्मागार वृत्ति चाहिए किसके लिए चाहिए अज्ञान नाश करने के लिए चाहिए ये जो अहम मनुष्य यश को हटाने के लिए अहम ब्रह्माष्ट में बुद्धि की आवश्यकता है किंतु तो फल व्याप्ति नहीं है होता क्या है जब विषय देश में हमारा अंतकरण जाता है तत्त इंद्रियों के साथ जाता है देखने का प्रसंग होगा तो चक्षु के माध्यम से पहुंचेगा अंतकरण पहुंचेगा और सुनने का प्रसंग में स्रोत के माध्यम से विषय में पहुंचेगा जैसे जैसा होगा अंतकरण तो अंतकरण जब जाता है तो भीतर भी रहता है इंद्रिय के साथ बीच में भी है वहां भी पहुंच जाता है ये नहीं कि निकल गया तो पूरे निकल गया ऐसा नहीं होता ये मध्यम परिमाण माना है अंतकरण को वेदांत तो में नहीं आए को नहीं अनुप परिमाण माना है यह नहीं कि निकल गया तो बाहर हो गया भीतर आए तो बाहर नहीं ऐसा नहीं वेदांत परिभाषा में दृष्टान्त देकर बताया हुआ है जैसे किसी टंकी से हम पानी ले जाना चाहते हैं खेत में खेत में ले जाना जाते हैं तो क्या करते हैं उसमें एक हम पाइप के सहारा लेते हैं या नाला बनाएंगे उसके सहारे से जो पानी चलाएंगे खेत में ले जाते हैं टंकी में भी पानी है बीच में जो पाइप में भी पानी है और खेत में भी पहुंचा हुआ है और जा करके खेत के जैसे आकृति होगी चौकोर होगा तिकोना होगा जैसा होगा वैसे ही वो पानी की आकृति बन जाती है ठीक इसी प्रकार ये अंतकरण हमारा इतर भी रहता है इंद्रियों में भी है और विषय में पहुंचता है ऐसा हो जाता है मध्यम परिमाण माना है वेदांत में इंद्रियों को अंतकरण आदि को अणु परिमाण नहीं अणु होगा तो निकलेगा तो भीतर नहीं है ऐसा नहीं भीतर भी जो अंतकरण जाता है तो क्या करता है वहां पर जो अज्ञान है ना इसको वृत्ति बोलते हैं अच्छा अंतकरण जाएगा जैसे हमको घट का ज्ञान नहीं है तो घट को जानने के लिए या तो चक्षु के माध्यम से जाएगा अंतकरण या तो इंद्रिय के माध्यम से जाकर छू करके जो हमें पता लगता है घट है माने घट को जाने के लिए दो इंद्रिया काम करती है दो तो इंद्रिया और चक्षु इंद्रिया दो काम करती है अच्छा। तो चक्षु के माध्यम से चला जाएगा चला जाएगा तो घट घट को जो ढक रखा था अज्ञान था उसको हटाएगा अंतकरण वृत्ति बोलते हैं जिसको इतना है काम करेगा किंतु वो जो अंतकरण गया तो अंतकरण में रहने वाला जो चेतन है जिसको प्रमाण चेतन बोलते हैं अंतकर्ण अवसिन्न चेतन बोलते हैं वो चेतन भी साथ गया हुआ होता है विषय देश में वो चेतन क्या करता है वस्तु को प्रकाश कर देता है माने वस्तु के अज्ञान नाश करना एक अलग बात और उसको प्रकाशित करना एक अलग बात है दो बातें होती है जैसे दो कमरे हैं आपके पास रात्रि का समय है एक के भीतर में दीपक जला हुआ है और एक में खाली घट घट रखा हुआ है दीपक नहीं है घाड़ा रखा हुआ है दोनों के दरवाजे बंद हैं अब दोनों कमरों के वस्तु को आप जानना चाहते हैं एक में दीपक को जानना है एक में अंधेरे में घाटे पड़ा है उसको जानना है दरवाजा तो दोनों को खोलना पड़ेगा आपको चाहे घाट वाला हो चाहे दीपक वाला हो दरवाजा दोनों को खोलना माना आवरण भंगा तो करना पड़ेगा वृत्ति की तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी किंतु विषय जानने के लिए जानना अलग चीज है अब एक में आपको वहां पर प्रकाश की भी जरूरत होगी दरवाजा खोलेंगे टॉर्च जलाएंगे तो घर दिखाई पड़ेगा प्रकाश की भी जरूरत होगी विषय के जानने के लिए और एक में प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो वस्तु स्वयं प्रकाश ठीक इसी प्रकार यहां होता है जब अंतकरण अविछिन्न चेतन और अंतकरण दोनों पहुंच जाते हैं विषय देश में विषय कैसा है अब देखना पड़ेगा विषय अगर जड़ है तो स्थिति में दोनों की उपयोगिता होगी वहां जैसे घट देश में जाना है घट को जानना हो तो उस काल में अंतकरण गया हुआ है इंद्रियों के माध्यम से चक्ष के माध्यम से घट पहुंच गया घट प्रदेश में पहुंचा हुआ है घट को घेर लेगा ये वृत्ति घेर लेगी अंतकर्ण घेर लेके गया उसके नाम वृत्ति है घेर ले घेरने के बाद में घट संबंधी जो आवरण था अज्ञान था हट गया हट जाता है तो घट है करके जानना एक अलग चीज है अज्ञान को हटाना अलग चीज है और घट है करके जानना अलग है वो तो जानना क्या होता है ये जो अंतकर्ण अवचिन्न चेतन साथ गया हुआ होता है अंतकर्ण के साथ होता है वो चेतन और विषय चेतन, चेतन वहां एक हो जाता है विषय में भी चेतन है चेतन तो सर्वत्र है ये चेतन और वो चेतन दोनों एक हो जाता है एक होने पर घट स्फूरित होता है वहां पर यह स्थिति हो जाती है दो की जरूरत है वहां चेतन की भी जरूरत है चेतन के माध्यम से घट स्फूरित होगा आयम घट ज्ञान होगा और वृत्ति के माध्यम से अज्ञान का निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति दो चीजें होते हैं किंतु जो स्वयं प्रक, प्रकाश है हमारा स्वरूप जो है स्वयं प्रकाश है वृत्ति की तो आवश्यकता होगी वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होगी किन्तु तो फल व्याप्ति जो बोलते हैं प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी इसको प्रकाश करने के लिए ज्ञान की सार्थकता नहीं होगी यही कह रहे हैं वृत्ति यही लिखते हैं यहाँ अदृश्य का अर्थ है हैं दृग यार दृग का विषय दृग पानी क्या है यहाँ दृक् शब्द का अर्थ दृक् जितिफलिताचित अंतक में प्रतिफलित जो चेतन है अंतर्गत जब विषय में जाएगा उसके साथ में जो चेतन अंश गया उसको कहते हैं प्रतिफलित चेतन चित बोलते हैं तो उसका विषय नहीं होगा आत्मा क्यों नहीं होता है ये चेतन वो चेतन एक ही है जो प्रतिफली चेतन हो प्रतिफलित चेतन हो और विषय चेतन हमारा जो विषय आत्मा को जानने के लिए है अभी तो दोनों एक ही है जैसे दीपक को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है दरवाजा तो हटाना पड़ेगा आवरण भंग तो करना पड़ेगा वृत्ति बनानी पड़ेगी आवरण की जब वृत्ति है मान दरवाजे के भीतर है दीपक तो दीपक को देखना है दरवाजा तो खोलना पड़ेगा क्यों तो दरवाजा खोलने के बाद में वहां टर्च आदि की आवश्यकता नहीं होगी क्यों जो जिस प्रकाश से आप दीपक देखना चाहते हैं वो प्रकाश और दीपक का प्रकाश एक ही है ठीक इसी प्रकार यहां अभी वस्तु तो हमारा प्रकाश स्वरूप है जड़ स्वरूप है ये यहां बोल रहे हैं टिप्पणी का अदृश्यम मानो दृग अभिषय दृग का विषय नहीं है चेतन का विषय नहीं क्यों स्वयं चेतन है स्वयं प्रकाश है वस्तु वृत्ति फलिता चित दृक् शब्द का अर्थ वृत्ति प्रतिफलित चेतन को यहां दृक् शब्द से लेना है उसका विषय नहीं बनेगा क्योंकि वो स्वयं प्रकाश रूप है ये ये बताया अच्छा आगे अदृश्यम हो गया अदृश्य माना सर्वेषां सर्वेश बुद्धिन्द्रियाणाम अगम्यत बोल दिया आगे दृश्य बहिष प्रवृत्य पंचेन्द्र ये गत्वा दृश्य जो दृक है वस्तु को प्रकाशित करने वाला द्रिक माने वृत्ति प्रतिफलित जो चेतन है जिसको हम द्रिक शब्द से बोल रहे हैं वृत्ति के साथ जाने वाला चेतन वो कैसा है दृशेर बहिर्प्रवृत्त बाहर जब जाना है विश्व में जाना है बहिर्प्रवृत्त होने वाला चेतन का पंचेंद्रिय द्वारा गो पंच्रिय द्वारा ही जाना होता है यहां पर वस्तु बाहर नहीं है और प्रकाश रूप है इसलिए उसका विषय नहीं बनता वृत्ति चित्य वृत्ति प्रतिफलित चित्त को यहां दृश्यब्द से लेना है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है वृत्ति की तो आवश्यकता पड़ेगी मान वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति करके ये बोलते हैं दोनों मान जड़ पदार्थों में दोनों काम करते हैं वृत्ति की भी जरूरत पड़ेगी और वृत्ति प्रतिफलित चेतन की आवश्यकता पड़ेगी चेतन के द्वारा जाना जाता है वस्तु को और वृत्ति से वो वस्तु का अज्ञान नष्ट हो जाता है जैसे मैंने घट का दृष्टांत आपको दिया जो घट को जानना है अब अज्ञान से आच्छादित है अभी नहीं जानते हैं हमें जानकारी नहीं है तो जैसे अंधेरा वस्तु को ढकता है वैसे अज्ञान के द्वारा ढका हुआ होता है रज्जु जब ढक जाती है अज्ञान से तो सर्प दिखता है रज्जु ढकना है और क्या होना है? अज्ञान से ढका हुआ होता है ढकता है ढक इसलिए तमा शब्द से अज्ञान को कई बार तमह शब्द से भी आता है तमा ऐसा बोलते, बोलते हैं तो वस्तु को ढकता है जब तक घट को हम जानकारी नहीं मैंने घट ढका हुआ है अज्ञान से ढगा हुआ है तो उसको जानकारी के लिए हमें अंतकरण को पहुंचाना पड़ता है इंद्रियों के माध्यम से पहुंचाना पड़ता है उस देश में किस इंद्रियों का विषय बनना है उसको वहां पहुंचाना है तो जब अंतकरण जाएगा तो जाते समय इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकला हुआ है उस देश में पहुंचा है अंतकरण में प्रतिफलित चेतन भी साथ हो जाता है दोनों पहुंचे हुए होते हैं विषय देश में जब विषय देश में पहुंचने के बाद अंतकरण तो उसको अज्ञान को नाश कर देगा इतना काम होगा अज्ञान नाश होना एक अलग है और वस्तु अमुक वस्तु है करके जानकारी होना एक अलग चीज है अज्ञान नाश करके वृत्ति का उपयोग हो जाएगा और बाद में जो प्रतिफलित चेतन जो गया हुआ है वृत्ति के साथ वो चेतन उस वस्तु को प्रकाशित कर देता है अमुक है करके जानकारी देता है जड़ पदार्थों में दोनों की आवश्यकता है इसी को वृत्ति व्याप्ति और व्याप्ति बोलते हैं अंतकरण जो काम करता है उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और अंतकरण विशिष्ट चेतन वहां पहुंच करके जो काम करता है उसको कहते हैं फलव्याप्ति है उसको व्याप्त करना है ढकता था है उस वस्तु को लेना है अपने कब्जे में करना है दो मिल काम होता है पहले अज्ञान नाश हो जाना फिर वस्तु का ज्ञान कि तो हो। किंतु जड़ पदार्थों में यह स्थिति हो जाती है दोनों की आवश्यकता है और यहां पर आत्मा स्वयं प्रकाश है इसलिए उप प्रकाश की जरूरत नहीं होगी यहां यानी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी वृत्ति की जरूरत है फल की जरूरत नहीं है ये बता रहे है। अच्छा आगे भाष्य में अग्राह्यम अदृश्यम का अर्थ हो गया दृष्टि का विषय है का विषय नहीं फलव्याप्ति का विषय नहीं यह अर्थ लेना यह कहा आगे अग्राह्यम कर्मेन्द्रिया किसी भी कर्मेन्द्रिया हाथ से लेनदेन होता है आत्मा इससे लेनदेन का विषय नहीं आएगा पैर से चलने का और चल करके नहीं मिलेगा आदि आदि बाणी बोलने के काम करती बोलने से भी नहीं मिलता इत्यादि बलपुत्र का विसर्जन से भी नहीं होता अब अग, अग्राहन का कर्म इंद्रिया विषय कर्म इंद्रिया का अभिषय है आत्मा माने किस ग्रहण पकड़ आदि नहीं होता आत्मा का ग्रहण आदि नहीं होता एक कहा अगोत्र आगे तीसरा विशेषण आत्मा का है अगोत्रम गोत्र रहित है गोत्र माने हमारे जो मूल कारण को गोत्र बोलते हैं आप किस गोत्र के बोलते हैं ना मूल पुरुष को कोई भारद्वाज बोलते हैं कोई कश्यप बोलते हैं कोई कुछ बोलते हैं मूल पुरुष हमारे वो होते हैं वहां से हम चल रहे हैं इसलिए गोत्र करके बोलते हैं मूल पुरुष का नाम होता है कारण को बोलते है है ये का कारण है इसका कोई अकार नहीं पैदा हुआ नहीं है कारण नहीं है यही कहना चाहते हैं अगोत्र गोत्रम माने अन्वय अन्वय माने संबंध पूर्व पूर्व के साथ जो संबंध होता है उसको गोत्र बोलते हैं हमारा संबंध पूर्व के साथ हम अमुक गोत्र के हैं माने अमुक ऋषि के संतान में हम आ जाते हैं ऐसा बोलते हैं अन्वय मूलम इति अनर्थांतरम अन्वय बोलो चाहे मूल बोलो मूल कारण कहां से आया हो उसको गोत्र बोलते हैं या कहा से आना बनता है आत्मा का इनके माता पिता आदि नहीं इसलिए अगोत अगोत्र है अगोत्र माना अनुयम इत्यर्थ है किसी के साथ संबंधित नहीं है पूर्वजों के साथ संबंधित पूर्वजी नहीं है उनका क्या संबंध होना आत्मा का आत्मा का पूर्वज नहीं है पूर्वज तो शरीर का नहीं तस्व ये ना अन्य उस आत्मा का कोई मूल हो जिससे वो अन्य हो सके संबंधित हो सके ऐसा नहीं है उसका मूल नहीं है स्वयं है वो उसके पहले कोई हुआ ही नहीं स्थिति है। आगे आवरणम शब्द है वर्णन इति वर्ण द्रव्य धर्म द्रव्य में जो धर्म होते हैं जैसे घाट में लाल पीला आदि रंग होता है कोई लाल होगा कोई काला होगा कोई कैसा होगा जैसे बारला किया जाता है उसको वर्ण कहा गया जिसमें वो वर्ण नहीं है तो अवर्ण है आत्मा अवर्णम नहीं करना वर्ण दे द्रव्य धर्म शुक्लत्वादि शुक्लत्वाद वर्ण के धर्म दो प्रकार के हैं या तो शरीर के धर्म होते हैं स्थूलत्वादि धर्म ये भी वर्ण शब्द से लिया जाएगा या शुक्लत्व गोरा कालापना आदि जो भी हो ये भी वर्ण धर्म में आते हैं ये दोनों नहीं है आत्मा ना ये स्थूल आदि है स्थूलत तो धर्म आदि शरीर के है ना कि आत्मा का है और शुक्लत्वादि धर्म भी शरीर का होता है कोई काला गोरा होता है कोई काला होता है कोई गोरा होता है आत्मा का नहीं, नहीं बताया अविद्यमान अविद्यमान है वर्ण जिसका जिसमें स्थूलत्वादी धर्म भी नहीं है स्थलतत्व कृषत्व दुबला मोटा पना शरीर का होता है आत्मा का नहीं और ये भी नहीं है शुक्लत्व आदि भी नहीं काला गोरा भी आत्मा नहीं होता अवर्णन टिप्पणी छह नंबर क्या वर्णनते वर्णनते विशेषण संबंधित है हर वस्तु में विशेषण रूप से संबंधित होते हैं जैसे व्यक्ति काला है तो इस व्यक्ति में विशेषण क्या बन गया काला विशेषण रूप से संबंधित होने वाले को वर्ण कहा है अथवा यह व्यक्ति मोटा है तो मोटा इसका विशेषण हो गया ये विशेषण रूप से जो संबंधित होते हैं उन्हीं को वर्ण कहा ऐसा विशेषण नहीं है उसमें इसलिए अवर्णम अर्थ है आत्मा का अचक्ष श्रोत्रम आगे मंत्र में अचक्ष श्रोत्रम आख भी नहीं है स्रोत्र भी नहीं है देखने सुनने वाले इंद्रियां है आत्मा नहीं ये बोलना चाहते हैं श्रोत्रम स्रोत्रम चक्षुष श्रोत्रम च नाम रूप विषय कर्णे सर्वजंतु नाम कहते देखिए जो चक्षु और श्रोत्र दो है नाम और रूप को विषय करने वाले कर्ण हैं साधन है कारण है साधन है जैसे लिखने का समय में लेखनी कलम का कारण होता जाता है काटना हो तो कुलाड़ी कारण है इसी प्रकार देखने के प्रसंग में कारण है, कर्ता हम हो जाते हैं हमारे उपयोग के लिए यह है तो कारण है तो चक्षु चक्षुस्त्रोत्र कैसे होते हैं कहते हैं चक्षु स्त्रोत्र जो है दोनों इंद्रिया नाम रूप विषय नाम रूप को विषय करने वाले करण है एक नाम को और एक रूप को विषय करते, करते हैं अमुग नाम रूप को विषय करते हैं शरीर आदि को अमुक नाम अमुक इसके आकृति इसको विषय करने वाले हैं नाम रूप को विषय वाले कारण कारण एक ये प्रथमा के दो बचा ये सप्तमी मत समझ रहा नाम रूप को विषय करने वाले कारण है सर्वजंतु नाम संपूर्ण प्राणी मात्र में है चक्ष स्रोत्र नाम रूप में विषय करेंगे मान आकृति को और नाम को ये दो को रूप माना आकृति ये दो को विषय करने वाले कारण है ते ये ते अविद्यमान दोनों जिसका नहीं है ना आ गए ना मुल्क में यह है स्रोत्र है ते माने ये दोनों के दोनों अविद्यमान ऐसे अविद्यमान है जिस जिसके जिस आत्मा के पद अचक्ष सूत्र उस आत्मा को अचक्ष सूत्र बोलते हैं ये कहा आगे यह सर्वज्ञा सर्वविद इत्यादि चेतनावक्त चेतनावत्व विशेषण्वाद प्राप्त संसारिणाम चक्ष स्रोत्रादि भी करणित अर्थ साधक अचक्षित करे कहते देखो जैसे जीवात्मा के पास में चक्षुत्र चेतन मान करके काम करते हैं चेतन के पास में चक्षु स्रोत होते हैं जीवात्मा को देखा हुआ है तो प्राप्त था कि उसमें भी होगा यहां पर जो अभी में जो प्रतिपादित आत्मा दृश्य इत्यादि रूप आत्मा शुद्ध किया हुआ आत्मा है जीवत्व से उठाया हुआ आत्मा की चर्चा है तो पर कि जीव है जीवत्व अवस्था की चर्चा नहीं है कोई जो जीव बना हुआ है वही शुद्ध है बना है कि शुद्ध अवस्था की चर्चा है आत्मा की यहाँ जीवत्व अवस्था की नहीं कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वभित्त इत्यादि कहा है जो सबको जानता है इत्यादि कहा ये मुंडक में आएगा आगे ये सर्वज्ञ सर्वभित ज्ञान मप इत्यादि आएगा चेतनावत्वना चेतना धर्मवान सुना है चेतना धर्म सुना हुआ पड़ा है सुन्य से क्या होगा तो प्राप्तम या आत्मा को या सर्वज्ञ शब्दों से आगे चर्चा करनी है नव मंत्र में इसलिए संसारियों का जैसा होता है जीव अवस्था अवस्था में जैसे चक्षु स्रोत्रादिशी युक्त तो होता है वैसे ये आत्मा भी वैसे चक्षु सूत्रादिशी युक्त तो होगा ये शज्ञा आशक्ति थी चक्ष सुरत्रादिविकरण अर्थ साधक जैसे जीवा जीवत्व अवस्था में ये जीवात्मा चक्षु सूत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से अपने विषयों का सिद्ध करता है विषम की सिद्धि करता है प्राप्त करता है वैसे यह भी होगा, यह शंका आ सकती है तद यह अचक्ष सूत्र है जो शंका आ रही थी उसको निवारण कर दिया जाता अचक्ष सूत्रम करके जीवत्वावस्था में चक्षु स्रोत्र आदि से युक्त तो होता है किंतु यहां पर जो चर्चा है जीवत्वावस्था वाली चर्चा में ऊपर की अवस्था है शरीरों से ऊपर उठाया जाता है जब तीनों शरीरों से ऊपर किया जाता है तब उस काल की चर्चा है यह अच्छु प्रमादी करके उसी आत्मा की चर्चा जीव से भिन्न भी नहीं है वो ये भी बात समझ रहा है कोई दूसरा आत्मा होगा इसी को फिल्टर करना पड़ेगा जो शुद्ध हो करे शरीर आदि से अलग करे तो इस अवस्था में जाना है अभी शरीर आदि से युक्त होकर के जीवंत होकर के चक्षु सूत्र से युक्त होकर बैठा होगा एक इसको यहां निवारण किया जाता है इत्यादि कहा पश्यतक्षुर्स्रोत्यकर्ण शेतासूत्र परिषद में बना किया हुआ है कहतेपादो जवनो ग्रहीता पश्य चक्षकर्ण स व्यक्ति वेत्तिशास्त वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुष महानत शेतासूत्र परिषद है पश्य अचक्षु अचक्षु पश्यति आख नहीं है कितु देखता है ऐसा बोला है आत्मा को अचक्षु सन पश्च्य अच्छु होता हुआ किंतु देखता है और शस्त्रोति अकर्ण करक्षु सूत्रादि का निषेध है, नहीं है, नहीं है।, नहीं है। का। शेता सूत्र परिषद ने भी कहा शेता सूत्र परिषद का प्रतिक्रिया इत्यादि दर्शन आप ही कहा किंचाणिपादम कर्मेंद्र काम इत्यादय यह भी है रहित हीता मित्ते तथा तो, कर्मेंद्रिय भी रहित है यह नहीं कि देखता सुनता नहीं, कि तो नहीं किंतु चलता फिरता होगा ऐसा भी नहीं है कर्मेन्द्र से भी रहित है अपनी वो आत्मा ऐसा है हाथ पैर आदि से रहित है यथा एवं अग्राह्यम अग्राहकम् ज ग्राहक भी नहीं है ग्राह्य भी नहीं है माने किसी के द्वारा पकड़ा भी नहीं जाता किसी को पकड़ता भी नहीं आत्मा ग्राह्य ग्राहक धर्म से अतिरिक्त है बाकी आत्मा से अतिरिक्त विषय या तो ग्राहक बनेगा या ग्राह्य बनेगा एक बनेगा पकड़ने वाला एक बनेगा पकड़े जाने वाला ऐसी स्थिति में ग्राह्य ग्राहक भाव में संसार है किंतु आत्मा अग्राह्य है अग्राह अग्राहक है, है। तो अविनाशी जब ग्राह्य ग्रह भाव से अतिरिक्त है इसलिए वो नित्य है अविनाशी है जो ग्राह्य ग्राहक भाव में जो भी आएंगे वो अनित्य होंगे चाहे ग्राहक का हो चाहे ग्राह्य कोठि का हो दोनों होंगे अनित्य होंगे किन्तु तो ग्राहक भी नहीं ग्राह्य भी इसलिए नित्य है अतो नित्यम नित्य शब्द का किया नित्यम एक नंबर की डिपेंड अतो है अत ही नहीं अन्वय मतांतरण आकाशी वक्त आकाश आदि मतांतर व आदि जैसे नित्य मानते हैं किसको अन्वय दृष्टांत देंगे तो आकाश आदि जैसे आकाश आदि नित्य है आकाश किसी को ग्रहण भी नहीं करता किसी के द्वारा ग्रहित भी नहीं होता तो आकाश आदि के समान मतान्तर माने नयायिक आदि के पद और सिद्धांत में वेदांत मत में वृद्वेग घटा आदि वेदांत में मत में क्या होगा अन्वय नहीं मिलेगा विद्रेक दृष्टान्त मिला जैसे घट होता है जो ग्राह ग्राहक भाव में आता है वो अनित्य होता है नित्य नहीं होता घटा कहा। आगे विभुम कहते हैं यह आत्मा विभु है कहा विभूम कहेंगे फिर सर्वगतम बोलेंगे दोनों शब्दों को कैसे अर्थ करेंगे एक ही अर्थ आता है विभु और सर्वगत कहते विभू का अर्थ अलग कर देते विभूम विविधम स्थावरांत प्राणी भेद भवती दि विभूम भी विविधम भवती दि नाना प्रकार से होता है इसलिए विभु कहा सृष्टि के पहले अकेला है अब ये दुनिया भर बना हुआ है तो नाना प्रकार से वही हुआ है जैसे रसी रज्जु नाना प्रकार से हो जाती है कब होती है अज्ञान काल में जब अज्ञान विशिष्ट हो जाए जितने अज्ञानी बैठे होंगे रसी में अलग अलग प्रकार की कल्पना करेंगे एक ही कल्पना नहीं होगी सबको सर्प नहीं होती वहाँ एक बोलेगा सर्प है दूसरा बोलेगा जलधारा है तीसरा बोलेगा लाठी है चौथा बोलेगा भूषित्र है पांचवा बोलेगा माला है लड़ाई होगी हम कल्पना करते हैं अपने ढंग से कल्पना करते हैं हर व्यक्ति अपने ढंग से कल्पना करता है तो ऐसे ही विविधम भगवती ऐसा है यहाँ विभू का नाना प्रकार से वही हो रहा है अज्ञान के कारण वही संसार रूप में दिख रहा है भूम का अर्थ ही किया विभिधम ब्रह्मादि स्थावरान्तम ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक पेड़ पौधे तक वही हो गया है क्योंकि सृष्टि के पहले कुछ नहीं था ब्रह्मा से ब्रह्मा भी नहीं था स्थावर भी नहीं थे अब सारे ये हो रखे वही तो हुआ है जैसे सोना कुछ बनने के पहले सोना ही एक होता है बाद में कई बन जाता है कई हो जाता है आखिर सोना ये वो ठीक इसी प्रकार विवर्तवाद को लेना वास्तव परिणामवाद नहीं लेना यह हमेशा ध्यान रखना वेदांत में वो बिगड़ करके बन गया हो ऐसा मत समझना लो या बुद्धि बिगड़ जाती है दृष्टा की बुद्धि बिगड़ जाती है वस्तु में कुछ नहीं होता जब रज्जू में सर्प ज्ञान होता है सर्प बुद्धि होती है रज्जू में कुछ भी खरोस नहीं आता यहाँ दृष्टा की बुद्धि में खरोच है जो रज्जु को देख नहीं पा रहा वो दूसरे देख रहा है। जो कुछ भी गड़बड़ी है बुद्धि में है कल्पकों की बुद्धि में है वहां कोई बिगड़ता नहीं विवरतवाद परिणामवाद में समझ रहा ब्रह्म बिगड़ गया जगत बन गया जैसे दूध बिगड़ करके दही बनना ऐसा नहीं है विवरतवाद है वहां ज्यो का त्यो है तो दृष्टि में दूसरे दिख रहा है दृष्टि हमारी खराब हो गई स्थिति है आगे सर्वगतम सर्वगत शब्द सर्व आया सर्वगत सर्व सर्व माने व्यापक व्यापक है आकाशवत जैसे आकाश व्यापक है विभु है व्यापक मानते हैं आकाश को सभी ने माना है आकाश का अभाव कहीं नहीं मिलता इसी प्रकार सर्वगत है व्यापक है आकाशवत सुसूक्ष्मे सुब्द सब्ड़ है शब्द आदि स्थूलत कारण रही तत्वाद अति सूक्ष्म है वो क्यों शब्द आदि जो स्थूलत्व के कारण शब्द आदि होते हैं जहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो स्थूल थूल हो जा जाता है पहले भी एक बार पठ परिषद में चर्चा आई थी आकाश सूक्ष्म क्यों होता है पंचभूतों में पता है उसमें एक गुण है केवल शब्द है इसलिए पंचभूतों में सबसे सूक्ष्म पदार्थ आकाश है और सबसे स्थूल पृथ्वी है क्यों पांचों गुण है वहां शब्द स्पर्श रूप पांचों आकाश की अपेक्षा वायु थोड़ा स्थूल हो जाता है उसमें दो गुण आ जाता है एक तो कारण का गुण आएगा शब्द आएगा और दूसरा अपना गुण स्पर्श गुण दो गुण होने से वायु थोड़ा स्थूल हो जाता है आकाश की अपेक्षा वायु की अपेक्षा तेज और स्थूल हो जाता है क्यों उसमें तीन गुण हो जाता है दो तो कारण के गुण आएगा आकाश वाला भी आएगा वायु वाला भी आएगा शब्द स्पर्श आएगा और अपना आएगा रूप रू, रूप आएगा तीन गुण होने से ज्यादा स्थूल हो जाता है और उसमें भी जल और स्थूल हो जाता है क्यों उसमें चार गुण हो जाता है एक रस और आ जाता है वहाँ ये तीन तो ही है शब्द पर रूप तो ही है रस भी है वहाँ स्वाद है इसलिए और स्थूल होता है पृथ्वी और ज्यादा स्थूल हो जाती है जल की अपेक्षा भी क्यों उसमें पांच गुण है गन्द भी है जितने जितने गुण की कमी हो तो उतने सूक्ष्म होता जाता है पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म भूतों में ऐसा देखा तो वो तो सुसूक्ष्म है तो शब्द भी नहीं है आकाश में तो शब्द है जिसको भी सूक्ष्म बोल देते हैं इसलिए आत्मा में तो वो भी नहीं शब्द भी न होने से सुसूक्ष्मी स्थूलत तो कारण तत्वा शब्दादि तो स्थूलत्व के कारण थे शब्द स्पर्श रूप रसगम जिसमें लगा होगा स्थूल थूल बन जाते हैं वो न होने से शब्दादि न होने से अति सूक्ष्म है आत्मा ये कहा शब्दादय आकाशवायु आदि नाम उत्तरोत्तर थूलत्वादी कारणी तलभाव शब्द आदि में देखा है हमने आकाश आदि भूतों में देखा एक गुण जिसमें होगा सूक्ष्म ज्यादा है सूक्ष्मता ज्यादा है जिसमें दो होगा उसमें थोड़ा सा थूलत तो आ जाती वायु में तेज में और थूलत तो देखा है हाँ। जैसे जैसे कम होते गए वैसे सूक्ष्मता देखी गई जहां कुछ भी एक भी गुण नहीं है पांचों गुणों में से कोई भी नहीं वो कितना सूक्ष्म होगा इसलिएसूक्ष्म लगा करके बोला एक कहासूक्ष्म <coughs> शब्दादयो ही आकाश वायुवादी नाम उत्तरोत्तरम स्थल शब्दादि जो होते हैं ये शब्द स्पर्श रूप नकाश वायु आदि ने हम देखा क्या देखा उत्तर उत्तर स्थूल होते गए जहां एक हो वो सूक्ष्म जहां दो हो थोड़ा थूल ज्यादा हो गया तीन होने पर और ज्यादा स्थल हो गया चार होने से और पांच होने से और ज्यादा देखा है दे, देखा है तद अभाव सूक्ष्म के कारण के अभाव यहां है कोई भी नहीं है शब्द भी नहीं तो यहाँ पांचों गुण तो क्या एक गुण भी नहीं है निर्गुण है इसलिए अति सूक्ष्म है कहा किंच तद अव्ययम अब कहते हैं आगे उसको आत्मतत्व जो आत्मतत्व से चर्चा चल रही है अव्यय है अविनाशी है अव्ययम व्यय नहीं होता उसका अव्ययम उक्त धर्मत्वादेव अव्यय क्यों है यही बता धर्मपतादी स्थूलत्वादी कारण नहीं जिसमें जो तो शब्द स्पर्शरूप रस गंध कोई गुण नहीं है इसलिए वो कैसा अव्यय है अविनाशी है जिसमें शब्द स्पर्शरूप रस गंध लगा होगा वह व्यय होगा विनाशी होगा सब विनाशी होते किंतु उसमें पांचों के पांचों नहीं है इसलिए अव्यय है अविनाशी है कहा अव्ययम उक्त धर्म उक्त धर्म क्या है दोनों टिप्पणी में सूक्ष्मी सूक्ष्मत्व आदि जो धर्म होता है अति सूक्ष्म है कोई भी गुण नहीं है इसलिए अव्यय है व्यय नहीं होता ये बता रहे हैं अव्ययम नहीं आनंद से स्वांग लक्षण संभव दी कहते तीन प्रकार का व्यय होने की संभावना है जो नाश होना है ना तीन प्रकार से संभावना है क्योंकि तो आत्मा है अनंग जिसका अंग होगा शरीर के हमारे अंग है अंग है कभी हाथ कट जाए पैर कट जाए व्यय होता गया खर्च होता गया किंतु तो आत्मा अनंग है उसका हाथ पैर कटना बनेगा ही नहीं तो व्यय होने की संभावना नहीं है एक इसलिए अब है ये व्यय है ये बे है, ये व्यय होने वाला है इसका किंतु तो आत्मा ऐसा नहीं ये तीनों के तीनों दिखाते हैं किंच न ही अनंग जो अनंग है आत्मा नीद्यते अंग तद अनंग आत्मा है अनंग है कोई अंग नहीं शरीर के कोई उसके आग हाथ पैर कुछ भी नहीं अनंग है अंग रहित है अनंग आत्मा ना जो अनंग आत्मा होगा स्वांग अवचय लक्ष्मण व्यय सम्पति अपने अंग के अवचय होने से कट जाने से कुछ होने से जो व्यय होना था वो संभव नहीं क्यों अनंग है उसमें कटने का संभावना ही नहीं है हाथ पैर आदि जाकर के कम पड़ जाए ऐसा नहीं है संभव शरीर से जैसे शरीर का होता है या अंग है यहाँ या, या अंग वाला है तो इसका तो हो जाएगा शरीर का अवजय रूप व्यय होता है किंतु तो आत्मा में नहीं हो सकता ये कहा तीन और चार की टिप्पणी तीन में कहा अनंगश्य यदि अनवय जिसका अवयव नहीं है उनको अनंग कहा जिसका अवयव है वह अंग हो जाएगा और जिसका अवयव नहीं है आत्मा का कोई अवय निर्वय है इसलिए का कहा स्वांग का स्वांग अपने रहित नाश जन्य अवय नहीं होता आत्मा का ऐसा नहीं हो सकता ये कहा आगे ना कि कोशापय लक्षण व्यय संभव राजा का व्यय माना जाता है विनाश माना संपत्ति नाश हो गई किसी तरह से कोश अप व्यय हो कोष का तो राजा का भी हो गया राजपाठ नहीं चला सकता ऐसा व्यय भी नहीं होगा धन के नाश से भी नाश पाना जाता है वो भी नहीं हो सकता ये कह रहे हैं ना भी कोष आप लक्षण यह व्यय ना संभव ये भी संभव नहीं आत्मा में जैसे कोष धन समाप्त तो होने पर राजा दिवालिया हो गया बोलते हैं राजत्व तो चला गया कौन राजा बानेगा उस काल में ऐसा व्यय भी यहाँ नहीं है राज्य व्यय ऐसा भी नहीं होगा राजा का जैसा भी धन नाश से भी नाश नहीं हो सकता ना भी गुण को व्यय गुणद्वार स्थूलत्वादी शरीर में कभी स्थूल हो जाता है तो व्यय हो गया शरीर कम कम हो गया ज्यादा मोटा था कम हो गया तो शरीर कम हो गया ऐसा व्यय भी होता है शरीर में ऐसा भी नहीं है स्थलत्व तो आदि कोई धर्म है नहीं वहां गृहधर्म कहे वो एक न भी गुण द्वारा को व्यय गुण द्वारा व्यय भी नहीं है संभव अगुणत्वा क्योंकि आत्मा है अगुण है कोई गुण ही नहीं बस उसमें कोई स्थूलत्व कृषत्व गुण कोई भी गुण नहीं है और सर्वात्मकत्व दूसरी बात आत्मा सर्वरूप है सर्व सर्व स्वरूप सबका स्वरूप है वो सब उसी में कल्पित है रज्जु में जितने भी कल्पना है सबका स्वरूप रज्जु ही है जो जो भी कल्पना करते उसमें जलधारा आदि जो भी करेंगे किन्तु उसका स्वरूप रज्जु ही है वैसे यहां भी आत्मा में कल्पना कर रहे हैं तो आत्मा ही स्वरूप है सबका इसलिए भी हुण द्वारा व्यय होना संभव नहीं कहा एवं लक्षण भूतम इस प्रकार के जो भूत भूतों का कारण है भूत कारण होने वाले जितने भी वहां सबके जो कारण है आत्मा है भूत योनिम कारण भूतानाम कारण यहाँ योग करता है कारण भूतों का जो कारण है पृथ्वी में स्थापित मान जैसे पृथ्वी कारण बन जाती किसी दो प्रकार के वस्तु के स्थावर और जंगम दो प्रकार के ये चलने वाले हमारे शरीर आदि जंगम और वृक्ष आदि स्थावर दोनों के कारण पृथ्वी है जैसे कारण है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का कारण है आत्मा आत्मा संपूर्ण भूतों का कारण सृष्टि के पहले आत्मा ही है अभी वही उसी से तो उसी में तो दिख रहा है सब वही कारण है सब जैसे पृथ्वी थावर जंगम के कारण होते थावर थाना चलने वाले हमारा शरीर आदि और जंगम वृक्षादि दोनों के कारण हो पृथ्वी जैसे ये दृष्टांत है पृथ्वी व थावर जंगमान दृष्टान्त किया जैसे पृथ्वी थावर जंगम के कारण है इसी प्रकार ये आत्मा सबका कारण है सबका कारण यह है इसको परिपश्यंती पर चारों ओर दिखाई देताएगा कि विवेकी की दृष्टि में आत्मा छोड़कर कुछ दिखेगा ही नहीं जहाँ रज्जु में कल्पना करते हैं अज्ञानियों को तो वह सर्प दिख रहा है किंतु रज्जु का जिसको ज्ञान होगा उसको क्या दिख रहा है वो रज्जु दिख रही है वो तो चारों तरफ रज्जु ही दिख रहा है उसको वहां न जलधारा दिखे न सर्प दिखे न भूचित्र दिखे न लाठी दिखे न माला दिखे ज्ञान और अज्ञान इतना है तो परिपश्यंति धीरा धीरा परिपश्यंती परिता पश्यंती चारों ओर आत्मी आत्मा दिखता है ज्ञानी माने माने ज्ञान रूपी दृष्टि में दिखाई पड़ी शे नहीं दिखता। है चक्ता पड़ी पड़ी आत्मा ही दिखता।, दिखता है आत्मभूतम सर्वस्व क्यों सबका स्वरूप है, है ज्ञानी लोग सब उसे कल्पित है सबका स्वरूप है इस रूप से देखते हैं अक्षरम परिपश्यं थी ऐसे अक्षर तत्व तो जो जो आत्मा है ना अक्षर अक्षर धीमत धी बुद्धिमान विवेकी लोग जो आत्माना विवेक आप्मा कर सकते हैं जो लोग आ, उसी को विवेकी बोलते हैं आत्माना आत्मान विवेक अलग करने की सामर्थ्य हो जिसमें वो लोग ऐसा देखते है एक टिप्पणी पृथ्वी पांच नंबर की टिप्पणी और छह भी है पृथ्वी पृथ्वी कारण तत्परिद पृथ्वी के समान जो कारण है जैसे पृथ्वी थावर जंगल के कारण है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का जो कारण है उसको देखते हैं विवेकी लोग उसको देखते हैं मानी कल्पना को नहीं कल्पित पदार्थों को नहीं देखते अधिष्ठान को देखते विवेकी और अविवेकी कल्पित पदार्थों में बैठे हुए हैं बात इतनी है ये कहा धीमत छ टिप्पणी अदृश्यम पश्चन्ती विरोध परिषद एक एक तरफ बोलते अदृश्यम दृष्टि का विषय नहीं करके पहले विशेषण लगा दिया और अंतिम में बोलते हैं परिपश्चन दिखता है है विरोध ये एक ही मंत्र में शुरू में आया अदृश्यम इंद्रियों का विषय नहीं दृष्टि का विषय नहीं ऐसा बोला हुआ है और अंतिम बोलते है परिपश्चन धीरा ये कैसे होगा ये विरोध अदृश्यम परिपश्यंती एक तरफ अदृश्य बोलना और दूसरी बात पश्यंती बोलना विरोध परिषद विरोध है इसको परिहार करने की इच्छा से धीरताम परिष्कारोती धीरत्व तो की परिष्कार करते धीर मन क्या है कहते बुद्धिमान लोग देखते हैं अदृश्य है अज्ञानी के लिए जो बुद्धि नहीं जिनके अदृश्य है बुद्धिमानों के लिए दृश्य है विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यती ज्ञान चक्षुष गीता के पंच ज्ञानी को वही दिखता है अधिष्ठान ही दिखेगा अरे को कल्पित पदार्थ दिखता है इतने भेद हो जाता है यही गड़बड़ होता है कहते <गदें> कद वाक्योत्थ या दिया व्यापन बंद हैं, वृत्ति व्यापति से देखते हैं फल फलव्याप्ति ने वृत्ति व्याप्ति वाक्यत्व दिया तत्व वाक्य सुना वाक्य से उत्पन्न जो वृत्ति बन गई आपके पास अहम ब्रह्मास में वृत्ति बन गई वाक्योत्तिया वाक्य से उत्पन्न वाक्य है महावाक्य महावाक्य से उत्पन्न जो बुद्धि बन गई हम ब्रह्मास में ये बुद्धि के वृत्ति से जानते हैं ये मानी उसे व्यापक बनती उसे आत्मा को व्याप्त कर लेते घेर लेते हैं मान वृत्ति का विषय बना लेते हैं बुद्धिमान लोग आत्मा को वृत्ति का विषय बना लेते हैं ऐसा वृत्ति का विषय बनाते हैं कहा वृत्ति व्याप्तिष तत्वा वृत्ति व्याप्ति तो है आत्मा के लिए य तो, तो निवर्तन अपराप मनसाशा आदि आदि आया तैत्रोपनिषदाधि भय मन बाढ़ी का विषय नहीं बोलना और फिर वृत्ति का विषय बनाना कैसे होगा जब इंद्रियोष का विषय नहीं होना कहा है बुद्धि ग्राह्यम अत्यम भी कहा है ना गीता में वो कैसा है बुद्धि से ग्राह्य है और इंद्रियों का विषय नहीं है एक ही जगह में ऐसे विरोध बोलते हैं इंद्रिय का विरोध इंद्रिय का विषय नहीं बोल रहे हैं और बुद्धि का विषय है बोल रहे हैं इसका मतलब वृत्ति व्याप्ति है फलव्याप्ति नहीं है यही कहने में तात्पर्य है यही आप बोल रहे हैं वृत्ति व्याप्तिर इष्टवाद वेदांति को भी ब्रह्माकार वृत्ति बनाना इष्ट है जब तक वृत्ति नहीं बनाएंगे तब तक अज्ञान हटेगा ही नहीं ब्रह्मणि अज्ञान वृत्ति व्याप्तिर अपेक्षते ऐसा आया है फलव्याप्ति शास्त्र कृति निषिध्य थे फलव्याप्ति ही शास्त्रेशु शास्त्र कृत निषि थे शास्त्र के द्वारा जो शास्त्रकारों ने निषेद किया किसको फल को निषिद्ध किया है किंतु तो ब्रह्मणी अज्ञान नाश आया ब्रह्म में जो अज्ञान है मैं मनुष्य हूं और अज्ञान के कारण उस अज्ञान को नाश करने के लिए वृत्ति व्यापति अपेक्षित वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है ऐसा कहा गया है वृत्ति व्याप्तिर इस तत्व टिप्पणी बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति तो इस है ब्रह्म में भी आत्मा में इसलिए अदृश्यम कहा और फल विषयत्व निषेधा अविरोध अदृश्य मिति फल अदृश्य शब्द से फल फलव्याप्ति का निषेध किया है और परिप्रशन शब्द से वृत्ति व्याप्ति का विषय बताया इस मंत्र में फल फलव्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति एक का निषेध किया अदृश्य शब्द से फल फलव्यापति का निषेध किया और परिपक्ष से वृत्ति व्याप्ति का विषय बनाया इसलिए कोई विरोध नहीं है अविरोध है ये बताया अच्छा थोड़ी है तो समय तो हो गया ठीक थोड़ी सी अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात् न प्रधान पर संकल्प कहते हैं कि प्रधान परक बात होगा करके आएंगे ये जो अदृश्य में प्रधान में घट जाएगा सांख्य लोग आकर के बोलते हैं उनके जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति हम जिसको बोलते हैं उसको प्रधान शब्द से बोलते हैं प्रलय अवस्था में जब तीनों गुण साम्य अवस्था में रह जाते हैं कुछ छोभित नहीं होते हैं चुपचाप हैं, सतगुण रजुगुण तम गुण काम नहीं करते चुपचाप हो जाते हैं उसी तीनों गुणों को उस अवस्था के नाम है प्रधान ये अंख्य लोग ऐसे मानते हैं प्रधान शब्द से बोलते उस काल में गुणों का ही नाम है गुण से अतिरिक्त नहीं है वो जब चुपचाप है अभी प्रलय अवस्था में चुपचाप है तीनों गुण काम नहीं कर रहे हैं चुप होके बैठ चुप होके बैठे उस काल में उसको प्रधान बोलते हैं जब सृष्टि की अवस्था आ जाती है तो फिर उच्छवित हो जाते हैं वो गुण रजगुण तम गुणित हो जाते हैं फिर सृष्टि सृष्टिक्रम चलता है उनके मत है तो यह अदृश्य आदिवाक्य आप ब्रह्म को बोलते हैं, प्रधान परक है प्रकृति के लिए कहा सां के लोग बोलना चाहते हैं तो उसका खंडन कर रहे हैं अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगा अगर यहाँ प्रकृति को लेंगे तो अप्राप्त का प्रतिषेध आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्राप्ति प्रकृति की प्राप्ति है ही नहीं यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा चल रही है पराविद्या की चर्चा चल रही है, है। किसकी प्रधान की नहीं अप्राप्त प्रतिशत है अप्राप्त के प्रतिषेध के प्रसंग आपत्ति है कोई व्यक्ति यहाँ आए हैं हम कह सकते कल नहीं आना प्राप्त का प्रतिषेध होता है प्राप्त हो निषेध निषेध किसको करेंगे प्राप्ति होने पर जो आया ही न हो उसको क्या निषेध करेंगे नहीं आना करके अप्राप्ति की प्रतिषेध नहीं होता तो यहां प्रधान परसंग नहीं, नहीं है तो अप्राप्ति के प्रतिषेध मानना पड़ेगा यह दोष है ये सिद्धांत बोल रहे अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगा ऐसे प्रसंग आ जाएगा प्रधान परक वाक्य मानेंगे तो अप्राप्ति की दो अप्राप्त तो प्रसति तो दोष आएगा इसके लिए न प्रधान परक प्रधान परक वाक्य नहीं है प्रकृति परक वाक्य नहीं है सांख्य के आधार पर ऐसा नहीं समझ रहे यहाँ पर आत्मा की चर्चा करेगा वो प्रधान सर्वज्ञ नहीं है सर्वभित नहीं है वो जड़ है यहाँ मंत्र आएगा आगे मंत्र आएगा यह सर्वज्ञ सर्वभित ज्ञान व्यादि आएगा ये बताया टिप्पणी तीन नंबर के प्रधान पर तो अपीति पृथक कारण वेद बाह्य में जैसे वेदवाह्य अलग किया उसके बाद प्रधान से अलग किया या सर्वित करके नव मंत्र में अलग किया हुआ है, है, है। इसलिए व्यय नहीं होगा जैसे थोल गुण नहीं है कहा उपसर्जन तत्वाद गुण माने उपसर्जन गौण उपसर्जन रहे तत्वाद यही है ना चार की टिप्पणी में कहा उपसंद तो नदृश्यत्वादि गुण का विरुद्धम प्रश्न आता है महाराज ब्रह्म सूत्र में अदृश्यदि गुण का धर्म उत्तेर ऐसा बताया है अदृश्यत् यही मंत्र की चर्चा है ए, की चर्चा है अदृश्यत्वादि गुण वाला कहा है ब्रह्म और आप क्या कह रहे अगुणत्वाद बोल दिए भाष्य में अदृश्यत्वादि गुण बताया हुआ है ब्रह्म सूत्र में आत्मा का यही मंत्र वहां रखा हुआ है ब्रह्म सूत्र में विचार किया है अदृश्यवाद गुण का धर्म उक्तर ऐसा आया है और यहाँ कर आपकी गुण नहीं है अगुणत्वाद बोला भाष्यकार ने विरोध क्यों ये शंका है ना नो अदृश्यत्वादि गुण का उगती है कथन है कहा ब्रह्मसूत्र में कथन नहीं है अगुणत्वाद्ध तम या अगुणत्व कहना घटता नहीं भाषा में अगुणत्वाद शब्द आया हुआ है ये कैसे कहा आशंक व्याक होती है उपसर्जन कहा उपसर्जन से भेद सापे जो गौण होता है ना वो भेद सापेक्ष होता है जैसे शिंगो मणा बोलते हैं सिंग शब्द का प्रयोग दो जगह प्रयोग होता है ये तो जंगली शेर प्रसिद्ध है ही है मुख्य प्रयोग वहां होगा एक बच्चे को भी सिंग बोला जाता है कुछ सादृश्य को लेकर के क्रूर है क्रूर है, है, है, है, है। माना सिंग का कुछ सादृश्य कुछ धर्म है इसमें सारा धर्म नहीं है, कहते है। ये गौण प्रयोग करते है उपसर्जन यही होता गौण उपसर्जन से भेद सापेक्ष भेद सापेक्ष है दूसरे का भेद आ जाता है उसमें तो इसलिए स्वरूप भिन्न विशेषण समझे इसका अर्थ होता है स्वरूप अपने स्वरूप से भिन्न विशेषण नहीं है। तो अपने स्वरूप तो उसमें है आत्मा में उसके अतिरिक्त विशेषण नहीं है यह अदृश्य धर्म होते है कहा अदृश्यत्वादि नाम से अभावत्वादि नाम स्वरूप अनिंद्रे का और ये जो अदृश्यत्वादि गुण बताया हुआ है धर्म बताया क्या अभाव से अतिरिक्त नहीं है वहां दृश्यत्व का अभाव अदृश्य माना क्या है दृश्यत्व का अभाव तो अभाव स्वरूप है और अभाव होने से अपने स्वरूप से भिन्न नहीं होता था अभाव से अपने को अलग नहीं कर सकते विरोधा इसलिए ते गुणा न विरोधा जो जो गुण बताए गए अदृश्यत्वाद गुण का धर्म उक्त सूत्र में ते गुणा न विरोधा एक गुण से कोई विरोध नहीं होता ये कहा सूत्र तथोत विवक्षा अवसार सूत्र में कोई मानना है ये कहा आगे कहा था दूसरे हेतु दिया था सर्वस्वरूपत्वरूप होने से भी ऐसा कहा था भाष्य तो त्याज्य पदार्थ अतिरिक्त तो कुछ है, कुछ है, है। ही नहीं उसमें कुछ त्याज्य है सर्वरूप ही है इसलिए वो व्यय नहीं होता उसका ऐसा कहा था अगुणत्वाद सर्वात्मक भाष्य में कहा था क्यों हेय रूप से स्या अतिरिक्त सेवाद जो त्याज्य पदार्थ अतिरिक्त पदार्थ है ही नहीं उसमें कोई त्याज्य हो इसलिए वो व्यय नहीं होता उसका ये कहा समय हो गया है, है रखते हैं, फिर ओम भद्र कर्णे भी श्रृण भद्रम पश्य मी स्थिर देव हितयु ओ शानी शान ते